आप प्रस्तुत है कविता हिमालय पहले इसे बिना संगीत के सुनो फिर इसे संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाएगा लो सुनो कविता हिमालय बिना संगीत के साथ खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी में खड़ा हिमालय बता रहा है डरू न आंधी पानी में खड़े रहो तुम अविचल होकर खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में डिगो न अपने प्राण से तो तुम डिगो न अपने प्राण से तो तुम सब कुछ पा सकते प्यारे तुम भी ऊंचे उठ सकते हो तुम भी ऊंचे उठ सकते हो छू सकते नभ के तारे अचल रहा जो अपने पथ पर अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में अभी आपने सुनी कविता हिमाले बिना संगीत के साथ अब यही कविता गायक कलाकार गा कर सुनाएंगे खड़ा हिमाले हिमाले हिमाले खड़ा हिमालाय बता रहा है दरो ना धी पानी में खड़ा हिमालाय बता रहा है दरो ना धी पानी में खड़े रहो तुम अब चलो हो कर सब संकट तूफानी में खड़ा हिमालाय हिमालाय हिमालाय कट तू फानी में खड़ा हिमाले हिमाले हिमाले विगोना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते प्यारे Tum bhi unche uth sakte ho chhu sakte nab ke tare Digun apne to tum sab kuch pa sakte pyaare tum bhi unche uth चल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में चल रहा जो अपने पथ पर मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में खड़ा हिमालय हिमालय हिमालय अभी आपने सुनी कविता हिमालय संगीत बदरूप में बच्चों आप भी हिमालय पर कोई अन्य कविता याद करो और उसे कक्षा में सुनाओ